श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद बाईस एक जनवरी अठारह प्रकृति भाव तथा तो काम जय सरलता और ईश्वर लाभ श्री रामकृष्ण उसी लड़के से आरोप करने पर भाव बदल जाता है प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे कामादि रिपू नष्ट हो जाते हैं ठीक स्त्रियों के से हाव भाव हो जाते हैं नाटक में जो लोग स्त्रियों का काम करते हैं उन्हें नहाते समय देखा है स्त्रियों की ही तरह दांत माँजते और बातचीत करते हैं तुम किसी शनिवार या मंगलवार को आओ प्राण कृष्ण से ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है शक्ति न मानो तो संसार मिथ्या हो जाता है हम तुम घर परिवार सब मिथ्या हो जाते हैं आद्याशक्ति के रहने ही के कारण संसार का अस्तित्व है बिना आधार के कोई चीज़ कभी ठहर सकती है बिना खूटियों के न तो ढांचा खड़ा रह सकता है और न उस पर सुंदर मूर्ति ही बन सकती है विषय बुद्धि का त्याग किए बिना चैतन्य नहीं होता है ईश्वर नहीं मिलते उसके रहने ही से कपटता आ जाती है बिना सरल हुए कोई उन्हें पा नहीं सकता ऐसी भक्ति करो घट भीतर छोड़ कपट चतुराई सेवा बंदी और अधीनता सहज मिले रघुराई जो लोग विषय कर्म करते हैं ऑफिस का काम या व्यवसाय करते हैं उन्हें भी सच्चाई से रहना चाहिए सच बोलना कालिकाल की तपस्या है प्राण कृष्ण अस्मिन धर्मे महेशिस्यात सत्यवादी जितेंद्रिय परोपकार निरतौ निर्विकार सदाशय यह महानिर्माण तंत्र में लिखा है श्री राम कृष्ण हाँ इसकी धारणा करनी चाहिए श्री कृष्ण का यशोदा भाव तथा समाधि श्री राम कृष्ण अपनी छोटी घाट पर जा बैठे हैं भाव में तो सदा ही पूर्ण रहते हैं भाव नेत्रों से राखाल को देख रहे हैं देखते देखते हृदय में वात्सल्य रस उमड़ने लगा अंग पुलकित होने लगे क्या यशोदा माता इन्हीं नेत्रों से गोपाल को देखा करती थी देखते ही देखते फिर आप समाधि हो गए कमरे के भीतर जितने भक्त बैठे हुए थे वे सभी आश्चर्य से चकित और स्तब्ध होकर श्री कृष्ण के भाव की यह अद्भुत अवस्था देख रहे हैं श्री राम कृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ होकर कहते हैं राखाल को देख इतनी उद्दीपना क्यों होती है जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ते जाओगे ऐश्वर्य की मातना मात्रा उतनी ही घटती जाएगी साधक पहले दस भुजा मूर्ति देखता है वह ईश्वरीय मूर्ति है इसमें ऐश्वर्य का प्रकाश अधिक रहता है इसके बाद ब्भुजा दे मूर्ति देखता है तब दस हाथ नहीं रहते इतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते इसके बाद गोपाल मूर्ति के दर्शन होते हैं कोई ऐश्वर्य नहीं केवल एक छोटे बच्चे की मूर्ति इससे भी परे हैं केवल ज्योति दर्शन यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की अवस्था विचार और आसक्ति का त्याग उन्हें प्राप्त कर लेने पर उनमें समाधिमग्न हो जाने पर फिर ज्ञान विचार नहीं रह जाता ज्ञान विचार तो तभी तक है जब तक अनेक वस्तुओं की धारणा रहती है जब तक जीव जगत हम तुम यह ज्ञान रहता है एक जब एकत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब चुप हो जाना पड़ता है जैसे त्रिलंग स्वामी ब्रह्म भोज के समय नहीं देखा पहले खूब गुलगपाड़ा मचता है जो जो पेट भरता जाता है त्यों त्यों आवाज़ घटती जाती है जब दही आया तब सुप सुप बस और कोई शब्द नहीं इसके बाद ही निद्रा समाधि तब आवाज़ जरा भी नहीं रह जाती मास्टर और प्राण कृष्ण से कितने ही ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञान की डिंग मारते हैं परंतु नीचे स्तर की वस्तुएँ लेकर मग्न रहते हैं घर द्वार धनमान इंद्रिय सुख मोनूमेंट के नीचे जब तक रहा जाता है तब तक गाड़ी घोड़ा साहब मेम यही सब दिख पड़ते हैं ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाश समुद्र लहराता हुआ दिख पड़ता है तब घर द्वार घोड़ा गाड़ी आदमी इन पर मन नहीं रमता ये सब चीटी जैसे नज़र आते हैं ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार की आसक्ति चली जाती है काम कांचन के लिए उत्साह नहीं रहता तब शांत हो जाता है काठ जब जलता है तब उसमें चटचटाहट आती है और कड़ुआ धुआँ भी निकलता है जब सब जलकर खाक हो जाता है तब फिर शब्द नहीं होता आसक्ति के जाते ही उत्साह भी चला जाता है अंत में केवल शांति रह जाती है ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है उतनी ही शांति मिलती है ही शांति ही शांति शांति प्रशांति ही गंगा के निकट जितना ही जाया जाता है उतना ही शीतलता का अनुभव होता जाता है नहाने पर और भी शांति मिलती है परंतु जीव जगत चौबीस तत्व इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता से भाषित हो रही है उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं रह जाता एक के बाद शून्य दे रखने से संख्या बढ़ जाती है एक को निकाल डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता प्राण कृष्ण पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण अपनी अवस्था के संबंध में कह रहे हैं